गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा तीन निम्न योनि के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति पुनर्जन्म के संबंध में एक प्रश्न और किया जा सकता है अच्छा आपने कहा कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार निम्न योनि में भी जा सकता है मान लीजिए कोई मनुष्य अपने प्रारब्धानुसार कुत्ते की योनि पाता है तो कुत्ते की योनि से जब वह छूटेगा तो सीधे मनुष्य की योनि में आ जाएगा या फिर कुत्ते एवं मनुष्य के बीच जितनी योनियां हैं उन सब में से होकर उसे पुनः गुजरना पड़ेगा उसका उत्तर यह है कि वह कुत्ते की योनि के बाद सीधे ही मनुष्य योनि में आ जाएगा और अपनी पिछली मनुष्य योनि में जहाँ तक वह पहुँचा था वहाँ से सूत्र पकड़कर आगे बढ़ चलेगा राजा भरत की कथा से यह बात पुष्ट होती है वे अपने द्वारा बचाए गए मृग श्रावक की आसक्ति में इतना पड़ गए थे कि मृत्यु के समय वे ईश्वर का चिंतन विसर गए और उस हरिण के छौने का ही स्मरण करने लगे फलस्वरूप उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा अपना कर्म फल मृग योनि में भोग कर वे पुनः मनुष्य योनि में चले गए और जड़ के नाम से विख्यात हुए मनुष्य इसी प्रकार अपने तीब्र कर्मों के फल भोग के लिए निम्न या उच्च योनियों में जाया करता है कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बिस्कुट डबल रोटी खाते हैं मैम साहब के साथ गुदगुदे बिछोने पर सोते हैं कार में घूमने जाते हैं जिनके लिए बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज चला करता है एक अल्सेसियन कुतिया को मैंने देखा जो घर में भजन आरती के समय पास आकर चुप बैठ जाती दूसरे समय किसी अजनबी की मजाल नहीं कि घर में पैर रख सके पर प्रार्थना भजन आदि के समय कोई भी अपरिचित घर में आए कुतिया चुप बैठी रहती थी, थी आखिर यह कुतिया अपनी जाति वालों से भिन्न तो हुई यह भिन्नता कहाँ से आई रही होगी वह पिछले जन्म में मनुष्य इस प्रकार अनुमान प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जीव का पुनर्जन्म निम्न योनियों में भी हुआ करता है जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी एटेविजिजम पूर्वजोद भव के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है जहाँ इस संभावना को अस्वीकार नहीं किया गया है कि जीव में पीछे की ओर जाने की प्रवृत्ति विद्यमान है प्रारब्ध का सिद्धांत भाग्यवादी नहीं पुरुषार्थवादी एक प्रश्न पर और चर्चा कर लें हमने प्रारब्ध की बात कही और यह कहा कि प्रारब्ध का भोग अवस्यंभावी है हमारा वर्तमान जीवन मोटे तौर पर प्रारब्ध के द्वारा नियंत्रित होता है तो क्या हम प्रारब्ध के द्वारा बंधे हुए हैं यदि ऐसा हो तब हम इस जन्म में कर्म करने के लिए फिर स्वतंत्र कहाँ हैं हम वर्तमान जीवन में यदि प्रारब्ध से नियंत्रित होकर ही कर्म करें तो अगला प्रारब्ध इसी प्रारब्ध का फल होगा और मनुष्य प्रारब्ध के हाथों मात्र कठपुतली बनकर दर्शक बना रहेगा इसके उत्तर में कहा जाता है कि मनुष्य प्रारब्ध द्वारा पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है वह पुरस्ार्थ करने के लिए स्वतंत्र है भले ही प्रारब्ध को दूसरे शब्दों में भाग्य भी कहा जाता है पर जैसा कि हमने अभी कहा भाग्य कहने से परवस्था सूचित होती है ऐसा लगता है कि भाग्य हम पर थोपा गया है जबकि वस्तुतः वस्तु स्थिति यह है कि हमें अपने भाग्य का निर्माण करते हैं यह प्रारब्ध हमारा अपना ही बनाया हुआ है प्रारब्ध की सही समझ हमें भाग्यवादी या नियतवादी नहीं बनाएगी अपितु तो हमें पुरुषार्थवादी बनने पर जोर देगी जैसे इस जन्म का प्रारब्ध पूर्व जन्म में मेरा अपना बनाया हुआ है वैसे ही अगले जन्म का प्रारब्ध भी मैं ही वर्तमान जन्म में बनाऊंगा। इसी अर्थ में मनुष्य को अपना भाग्य विधाता कहा जाता है प्रारब्ध हमें एक सीमा प्रदान करता है जिसके भीतर हम कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं यही प्रारब्ध और पुरुषार्थ का संबंध है जैसे हम ताश खेल रहे हैं जो पत्ते हमारे हाथ में आए वह तो प्रारब्ध का द्योतक है पर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन पत्तों से जो खेल खेलते हैं वह पुरुषार्थ का द्योतक है